वेदार अध्याय दौर केचि नाग कुर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय आख्याह अन्ये वाजवह आख्या इति वायव अन्य सांख्य अन्यंख्यमतावलंबियों के नाग कुर्म क्रिकल देवदत्त और धनंजय नामक और भी पांच पाँचवायु है तत्र नाग उद्गी करह। कर्म उन्मीलन कर क्रिकल छुत कर देवदत्त जिम्भ कर धनंजय पोषण कर इनमें नाग उद्गीकरण अर्थात डकार उल्टी आदि उत्पन्न करता है कर्म से आँखों की पलखें खुलती और बंद होती है क्रिकल भूख पैदा करता है देवदत्त जम्भाई लाता है और धनंजय पोषण करता है एक प्राणादिशु अंतर्भावात् प्राणादयः प्राणादय एव इति के अन्य वेदांतवादी कहते हैं कि प्राण आदि में ही इनका भी समावेश होने से वायुओं की संख्या केवल पाँच ही है एतद् एक पंचकम आकाशादिगत रजो अंशेभ्य मिड़तेभ्य उत्पद्यते ये प्राण आदि पांच वायु सम्मिश्रित आकाश आदि पंचभूतों के रजस अंशों से उत्पन्न होते हैं इति प्राणादिपंचकर्मेन्द्रिय सहित सन प्राणमय अस्य अस रजो अंश कार्य ये प्राण आदि पंचवायु पांच कर्मेन्द्रियों के साथ मिलकर प्राणमय कोश कहलाते हैं अपनी क्रियाशीलता के कारण ये रजस अंश के कार्य परिणाम कहलाते हैं एतेसु कोशेशु मध्ये विज्ञानम शक्तिमान कर् कर्मकर्तृप मनोमय इच्छा शक्तिमान करण करूप प्राणमय क्रिया शक्तिमान कार्य रूपह एवं योग्यवाद विभाग इति की वर्णयती एक कोशत्र मिलता शरीरम् इति उच्यते इन कोशों में विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्ति से युक्त होने के कारण कर्ता रूप है मनोमय कोश इच्छा शक्ति से युक्त होने के कारण करण यंत्र रूप है प्राणमय कोश क्रिया शक्ति से युक्त कार्य रूप है कहते हैं कि यह वर्गीकरण योग्यता गुण क्रिया के अनुसार किया गया है इन तीन कोषों को एक साथ मिलाकर सूक्ष्म शरीर कहते हैं अत्र अपि अखिल सूक्ष्मशरीरम एक बुद्धि विषयतया वनवत जलाशयवत वृष्टि अनेकबु विषयतया वृक्षवत जलवत् अपि अभी यहाँ भी समस्त शरीरों का योग एकत्व भाव से कहें तो वन या जलाशय के समान ही समष्टि है और भाव से कहें तो वृक्ष या जल के समान व्यि हो जाता है एक ति उपहितम चैतन्यम सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ सर्वत्र ची ज्ञान इच्छा क्रिया च। इस उपहित्वात् शरीरों की रूपी उपाधि से आवृत्त चैतन्य के सर्वत्र ओत प्रोत और ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति की उपाधियों से युक्त होने के कारण इसे सूत्रात्मा हिण्यगर्भ तथा प्राण कहते हैं असा स्थूल प्रपंच अपेक्षया सूक्ष्मशरीर विज्ञानमय आदि जाग्रत वासनामयत्वात् वासनामयवात्व अत एवम् स्थूल प्रपंच लयस्थ उच्य उच्यते। स्थूल जगत की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण इस हिरण्यगर्भ की समष्टि उपाधि को सूक्ष्म शरीर तथा विज्ञानमय आदि कोशत्रय कहा जाता है जागृत अवस्था के संस्कार रूप होने के कारण इसे स्वप्न भी कहते हैं और इसी कारण यह स्थूल जगत का लय स्थान भी कहा जाता है एक तत्त व्यष्टि उपहित चैतन्यम तेजसो भवती तेजोमय अंतकरण उपहित्वात् तेजोमय अंतरण उपाधि से युक्त होने के कारण इस शरीर के उपाधि युक्त चैतन्य को तेजस कहते हैं अपि स्थूल शरीर अस्प व्यष्टि स्थूलशरीर अपेक्षाया सूक्ष्म हे तो हेतु आदि सूक्ष्मशरी विज्ञानमय आदिकोशत्र जागृतवासनामयवादन अतएव स्थूल प्रपंच लय स्थानी च उच्यतें इस तेजस की व्यष्टि उपाधि को भी स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म शरीर विज्ञानमय आदि कोशत्रय जागृत अवस्था की वृत्तियों संस्कारों से युक्त होने के कारण स्वप्न और इस कारण स्थूल शरीर का लय स्थान भी कहते हैं एतौ सूत्रात्म तेजसो इधानमोवृत्ति भी सूक्ष्म विषयान अनुभवतः प्रविविक भुक्त इत्यादि श्रुते है श्रुतात्मा समष्टि और व्यष्टि दोनों तब स्वप्न अवस्था में मन की सूक्ष्मवृत्तियों के द्वारा सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं जैसा कि तेजस सूक्ष्म विषयों का भोगता है अमुक्त प्रविव्य भूक, भूक स्व प्रवा प्रावस्था में सूक्ष्म अर्थात प्रतिभासिक वस्तुओं का भोग करने वाला सूत्रात्मा समष्टि आदि के द्वारा श्रुति में कहा गया है अत्र अपि समष्टि समिव्यस्त तद उपहित सूत्रात्म तैजो वनवृक्षवत् तद अवच्छिन्न आकाशवत् चलाशय तद्वगत तद्गत प्रतिबिंब आकाशवत अभेदः यहाँ भी समष्टि तथा रूप वन वृक्ष तथा उनमें सीमित आकाश के समान और जलाशय जल तथा उनमें प्रतिबिंब भीम्ब प्रतिबिंबित आकाश के समान ही समि तथा रूप उपाधियों तथा उनसे आवृत्त सुत्रात्मा तथा तेजस अभिन्न है एवं सूक्ष्म शरीरम उत्पत्ति ही इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है